दूसरा अध्याय पुनः भगवती स्तुति कहती है हरे हे आम कृष्णस्य खरिष्टognए त्वं जोष्टाम प्रोक्षामि वीर हिरसि त्वं जोष्टाम प्रोक्षामि वीर हिरसि त्रुभ्यस्वा जोष्टाम प्रोक्षामे अर्थात हे समिधा हम यज्ञ में इष्ट होने के कारण आपको पवित्र करते हैं हे वेदिका यज्ञ के लिए आपको भी आवश्यक सूचना है आपको भी पवित्र करते हैं हे कुशा आपको भी हम प्रक्षालित करते हैं पवित्र करते हैं हे जल आप अदिति को सींचते हैं आप औषधियों को सींचते हैं हे स्तूप के आकार वाले कुसों देवताओं के लिए नरम आसन के रूप में आपको फैलाया जाता है हे यजमानो आप देवताओं पृथ्वीपति पृथ्वी पालक और प्राणियों आदि के लिए आहुति अर्पित कीजिए विश्वव सुगंधर यज्ञ की परिधाओं की रक्षा करने की कृपा करें यजमान के सभी प्रकार के अभिष्ट के निवारण के लिए अग्नि और यज्ञ की परिधाओं की उपासना करते हैं यज्ञ परधि इंद्र की दाई भुजा है यजमान को संरक्षण देने वाली है यजमान सब प्रकार के अनिष्ट निवारण के लिए अग्नि और यज्ञ की परधि की उपासना करते हैं मित्र और वरूण उत्तर से धर्म के साथ यज्ञ की परधि को धारण करने की कृपा करें यजमान के सभी प्रकार के अनिष्ट का निवारण करने के लिए अग्नि और यज्ञ की परधि की उपासना करते हैं हे अग्नि आप यज्ञ के प्रमुख हैं आप विशाल हैं आप तेजस्वी हैं आप कवि हैं आप भूत और भविष्य को जानने वाले हैं हम समिधा से आपको प्रज्वलित करते हैं हे समिधा सूर्य आपकी रक्षा करने की कृपा करें हे कुश सूर्य आपकी रक्षा करने की कृपा करें समिधा और कुश दोनों ही सविता देव की दोनों भुजाएं हो जाएं हम यजमान भेड़ के बालों से बने आसन को बिछा रहे हैं यह आसन हम देवताओं के लिए बिछाते हैं ताकि देवता सुख पूर्वक विराज सके वसुदेवता आकर आसन पर विराजमान की कृपा करें रुद्र पधार कर आसन पर विराजमान की कृपा करें आदित्य पधार कर आसन पर विराजमान की कृपा करें जुहु नामक यज्ञ साधन को घी प्रिय है घृत संचयन के बाद वह प्रेधाम पर पधारने प्र की कृपा करें वह यजमानों को घृत देने की कृपा करें उपभृत नामक यज्ञ साधन घी को सींचने के बाद वह प्रिय धाम पर पधारने की कृपा करें ध्रुव नामक यज्ञ साधन को घी प्रिय है घृत सिंचन के बाद वह अपने प्रिय धाम पर पधारने की कृपा करें हे विष्णु आप यज्ञ स्थान पर पधारिए आप यज्ञ स्थान पर विराजमान होने की कृपा कीजिए आप यज्ञ की रक्षा कीजिए आप यज्ञ के साधनों की रक्षा कीजिए आप यज्ञ करने वालों की रक्षा कीजिए आप यज्ञ में सहायकों की रक्षा कीजिए हे अग्नि आप अन्नदाता हैं शक्तिमान लोग अन्न की प्राप्ति हेतु आपको सम्मार्जित करते हैं हम आहुति के साथ देवताओं को नमस्कार करते हैं हम आहुति के साथ पितरों को नमस्कार करते हैं आप हमारे लिए कल्याणकारी होने की कृपा कीजिए हे अग्नि हम देवताओं को अर्पित करने के लिए पवित्र घी लेकर आए हैं हे अग्नि इंद्र ने अपने बल से यज्ञ की प्रतिष्ठा बढ़ाई विष्णु ने अपने यज्ञ से उत्पन्न दी हुई अन्नता को प्रदान किया है आप यज्ञ स्थल पर विराजमान हैं हम आपकी छत्र छाया में रहना चाहते हैं हम सदैव यज्ञ स्थल की पवित्रता को बनाए रखेंगे हे अग्नि आप यज्ञ की व्यवस्था और विधान को अच्छी तरह जानते हैं आप देवताओं के दूत हैं आप पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक आहुति पहुंचाते हैं कि कृपा करें आप पृथ्वी लोक की रक्षा करने की कृपा करें आप स्वर्ग लोक की रक्षा करने की कृपा कीजिए इंद्र अन्य देवताओं सहित घी की हावि से तृप्त होने की कृपा करें ज्योति से ज्योति एक आकार होने की कृपा करें हे इंद्र आप हमें इंद्रमय बनाने की कृपा कीजिए आप हमारे लिए धन धारण करने की कृपा कीजिए आप हमें धनवान बनाने की कृपा कीजिए आप हमें आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा कीजिए हमारी आशाएं फलीभूत करने की कृपा कीजिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए पृथ्वी माता के समान है हमने पृथ्वी माता की उपासना की है हम यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करते हैं आप हमें अपने जैसा तेजस्वी बनाइए हम आपको लोक हित के लिए आहुति समर्पित करते हैं हे यजमानों हमने स्वर्ग लोक के पिता को अपने समीप आमंत्रित किया है हमने स्वर्ग लोक के पिता की उपासना की है हम अग्नि का आवाहन करते हैं आहुति हमारा कल्याण करने की कृपा करें सविता देव ने आहुति उपजाई है आसुनी कुमार अपनी भुजाओं से इस हावी को ग्रहण करते हैं भूखा देव दोनों हाथ से यज्ञ के इस अन्न को ग्रहण करते हैं सभी देव अग्नि के मुख से अन्न ग्रहण करते हैं हे सविता हम आपके लिए इस विशाल यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं आप यज्ञपति हैं आप इस यज्ञ की रक्षा करने की कृपा कीजिए आप हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरे हे अमामन जो तिरजो खता मा जसिया बृहस्पत जजिया मीम तनो त्वरिष्टम जज्ञगं शमीमं दधातु विश्वे देवा स इह मादयंता मौं प्रतिष्ठार्थत हे सविता देव आप अपने वेगवान मन से घी का सेवन कीजिए बृहस्पति देव इस यज्ञ का विस्तार करने की कृपा करें बृहस्पति देव इस यज्ञ को धारण करने की कृपा करें यह यज्ञ सभी देवताओं को आनंदित करने की कृपा करें दोनों देव हमें प्रतिष्ठित करने की कृपा करें हे अग्नि यह आपके बड़ोत्री के लिए समिधा है आप अपनी बड़ोत्री के साथ हमारे भी बड़ोत्री करने की कृपा कीजिए हम आपकी बड़ोत्री करते हैं हम अपनी बड़ोत्री पाते हैं अग्नि अन्न उपजाते हैं हम आपका सम्मार्जन करते हैं अर्थात आपको जल से सींचते हैं हे अग्नि हम वैसे ही विजयश्री पाना चाहते हैं जैसे विजय सोम और अग्नि ने प्राप्त की है अग्नि और सोम इनको दूर हटा दें जो हमसे द्वेष करते हैं अग्नि और सोम उनको दूर हटा दें जिनसे हम द्वेष करते, जिन करते हैं हम अन्न से उस विजय के लिए प्रेरणा पाते हैं वसुगण रुद्रगण और आदित्य गणों को ये तीन परिधाएं समर्पित की जाती हैं मित्रगण और वरुणगण स्वर्ग लोक एवं पृथ्वी लोक की वर्षा से उनकी रक्षा करने की कृपा करें पक्षी घी वाली हवि को खाकर मरुद गणों का अनुकरण करने की कृपा करें किरणों की तरह स्वर्ग लोक में पहुंचने का अनुकरण करने की कृपा करें अग्नि हमारे यज्ञ के रक्षक हैं अग्नि नेत्रों के रक्षक हैं अग्नि हमारे यज्ञ की रक्षा करें हमारे नेत्रों की रक्षा करें हे Agne प्राणियों से बचाव के लिए आपके चारों ओर परिधायें बनाई जाती हैं वह परिधि आपके अनुरूप है वह परिधि गुप्त हो अग्नि इस परिधि को भरपूरने की कृपा करें अग्नि के लिए प्रिय पाथेय समर्पित किया गया है वे उन्हें स्वीकार करने की कृपा करें हे देवगण आप अपने आश्रय में रहने की कृपा करें आप अपनी परिधि में रहने की कृपा करें हम आप सब की बाने से बंदना करते हैं, अथवा हम सब बाने से आप की बंदना करते हैं, हे देवगणें, आप कुछ के आसंग पर विराजिये, हे देवगणें, आप सब आनंदित होए, आप सभी के लिए श्वाहा।